सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कहानियों का कारवां के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त शिल्पी आज आप सुनेंगे अंतोन चेखव की प्रसिद्ध कहानी गिरगिट। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है ये कहानी चाटुकारिता पर एक करारा व्यंग है खासकर वर्तमान समय में जब तमाम मीडिया चैनल अखबार और कई सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर चाटुकारिता में एक दूसरे से आगे निकल जाने के आरोप लग रहे हों, सोशल मीडिया और गली नुक्कड़ों पर इस बात का शोर हो तो ऐसे में ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है आपको बता दें कि मूल कहानी में पात्रों व स्थानों के नाम रूसी है जब हमने सभी नाम भारतीय पृष्ठभूमि वाले कर दिए हैं ताकि श्रोता इससे अधिक जुड़ाव महसूस कर पाए कहानी में अन्य किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है मूल कहानी पढ़ने के लिए आप मजदूर बिगुल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। कहानी का लिंक साथ में दिया जा रहा है इस कहानी के लिए हम उनके आभारी हैं। आवाज है साथी पवन सत्यार्थी की तो सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए पुलिस का दरोगा हरनाम नया ओवर कोट पहने हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई है चारों ओर खामोशी चौक में एक भी आदमी नहीं दुकानों और शराबखानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता अच्छा तो तू काटेगा शैतान कहीं का दरोगा हरनाम के कानों में ही आवाज आती है। पकड़ लो छोकरो जाने ना पाए अब तक काटना मना है पकड़ पकड़ लो, पकर लो को। कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई देती है हरनाम मुड़कर देखता है कि व्यापारी की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता तीन टांगों से भागता हुआ चला रहा है एक आदमी उसका पीछा कर रहा है बदन पर छीट कलफदार कमीज ऊपर बिना आस्तीन वाली कुर्ती और उस कुर्ती के बटन नदारद वो कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ देता है कुत्ते की कीं कीं और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई पड़ती है ऊंगते हुए लोग गर्दने दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगते हैं और देखते ही देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है मानो जमीन फाड़कर निकल हो जूर मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है सिपाही कहता है दरोगा हर नाम बाई और मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है वो देखता है कि लकड़ी की टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी कुर्ती के बटन नदारद है वो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान लुहान उंगली दिखा रहा है उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है तुझे मैंने सस्ते में नहीं छोड़ा साले और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है हरनाम इस व्यक्ति को पहचान लेता है वो सुनार सरफराज है भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे पसारे, अपराधी एक सफेद रंग का पिल्ला दुबका पड़ा ऊपर से नीचे तक कांप रहा है। उसका मुंह नुकीला है और पीठ पर पीला दाग है उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ दरोगा हरनाम कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है तुम उंगली ऊपर क्यों उठाए हो कौन चिल्ला रहा था हुजूर, <coughs> हुजूर मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था सरफराज अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है मित्र हीरालाल से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था एक-एक मालूम नहीं क्यों इस कंबक्त ने मेरी उंगली काट ली हुजूर माफ करें पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है एक हफ्ते तक शायद मेरी यह उंगली काम के लायक नहीं हो पाएगी मुझे हरजाना दिलवाइए और हुजूर ये तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये मुंह जानवर काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें और अगर हम सब भी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दो भर हो जाएगा दरोगा हरनाम नाम गरा साफ करके तेरिया चढ़ाते हुए कहता है अच्छा ये कुत्ता है किसका मैं इस बात को यही नहीं छोड़ूंगा यो कुत्तों को छुट्टा छोड़ने का मजा चखा दूंगा लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा बदमाश का फौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है मैं ठीक कर दूंगा उसे राम सिंह सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाता है पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो कुत्ते को फौरन मरवा दो यह शायद पागल होगा मैं पूछता हूं यह कुत्ता है किसका ये शायद जनरल सुखविंदर का हो भीड़ में से कोई कहता है जनरल सुखविंदर का हम्म राम सिंह जरा मेरा कोट तो उतारना ओफ बड़ी गर्मी है मालूम पड़ता है बारिश होगी अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे दरोगा हरनाम सरफराज की ओर मुड़ता है यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे यह ठहरा जरा सा जानवर और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी किसी कील वीर से उंगली छील ली होगी और सोचा कि कुत्ते के सिर मड़कर हरजाना वसूल कर लो मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट सुलगा दी हुजूर बस ही मजाक में और ये कुत्ता बेवूफ तो है नहीं उसने काट लिया ओछा आदमी है ये हुजूर सरफराज ने कहा अब एक झूठ क्यों बोलता है जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है और सरकार तो खुश समझदार है सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा और अगर मैं झूठा हूँ तो अदालत से फैसला करा लो कानून में लिखा है अब हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है बताए देता हूँ नहीं ये जनरल साहब का नहीं है सिपाही गंभीरता पूर्वक कहता है उनके पास ऐसा कुत्ता है ही नहीं उनके पास तो सभी कुत्ते शिकारी पोन्टर है तुम्हें तो ठीक से मालूम है जी सरकार मैं भी जानता हूँ जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं, एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास और ये ये भी कोई कुत्तों जैसा कुत्ता है देखो ना बिल्कुल मरियल खारिश्ती है कौन रखेगा ऐसा कुत्ता तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ अगर ऐसा कुत्ता दिल्ली या कलकत्ते में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो कानून की परवाह किए बिना एक मिनट में उसकी छुट्टी कर दी जाए सरफराज तुम्हें चोट लगी और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो इन लोगों को मजा चखाना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है इसके माथे पर तो लिखा नहीं है जनरल साहब के आते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था हाँ हाँ जनरल साहब का ही तो है भीड़ में से किसी की आवाज आती है राम सिंह जरा मुझे कोट तो पहना दो हवा चल पड़ी है मुझे सर्दी लग रही है कुत्ते को जनरल साहब के यहां ले जाओ और वहां मालूम करो कह देना कि इसे सड़क पर देखकर मैंने वापस भिजवाया है और हाँ देखो यह भी कह देना कि इसे सड़क पर ना निकलने दिया करें मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता तबाह हो जाएगा कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है और तू हाथ नीचा कर कधा कहीं का अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है सारा कसूर तेरा ही है ये देखो ये जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है उससे पूछ लिया जाए ऐ बोला इधर तो आना भाई इस कुत्ते को देखना तुम्हारी यहाँ का तो नहीं है वाह हमारे यहाँ कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे दरोगा हरनाम नाम कह उठता है इसमें पूछने की क्या बात है बेकार वक्त खराब करना है हमारा कुत्ता है यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है कह दिया ना हमारा है तो बस हमारा ही है मार डालू और काम खत्म भोला फिर आगे कहता है हमारा तो नहीं है मगर पर ये जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है उनको ये नस्ल पसंद है क्या जनरल साहब के भाई आए हैं परमिंदर सिंह अचंभे से हर नाम बोल उठता है उसका चेहरा आहलाद से चमक उठता है जरा सोचो तो मुझे मालूम भी नहीं अभी अभी ठहरेंगे वो जरा सोचो वो अपने भाई से मिलने आए हैं और मुझे मालूम भी नहीं कि वो आए हैं तो ये उनका कुत्ता है बड़ी खुशी की बात है इसे ले जाओ कुत्ता अच्छा और कितना तेज है इसकी उंगली पर झपट पड़ा बस बस अब काफ मत शैतान गुस्से में है कितना बढ़िया पिल्ला है जनरल साहब का बावर्ची भूला कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है भीड़ सरफराज पर हंसने लगती है मैं तुझे ठीक कर दूंगा दरोगा हरनाम उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चल देता है श्रोताओं, सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की प्रसिद्ध कहानी गिरगिट। इसे हमने साभार लिया था वेबसाइट मजदूर से। आवाज थी पवन सत्यार्थी की तो ऐसी ही किसी और रोचक कहानी के साथ अगले रविवार को फिर मिलेंगे फिलहाल मैं आपके दोस्त शिल्पी लेती हूँ आपसे विदा नमस्कार